गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तंदत श्रीचैतन प्रभु वंदे निंद सहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिकरण गोपीजन सामुत बिंदव के वाछाकुशा सिन्दु वाति पाने व्यवैष्यो नमो नम मूक पंगु लंग, लंग हिति यम बंदे परमा बृंदावित से वैपिया कृष्ण कृष्णभक्तिपदी देवी सत्वत्यी नमो नमः नारायण नमस्कृत नोरत्तम देवी जयो जो संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी गुरु भक्ति सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति सदा प्रमदा तेथास पदम तीर्थस्प विरंचन तम शरण्यम भीतातिहां पनुतपालीपूत वंदे महापुरुष ते चरिंद ता दुस्त सुरेपीराज्यलक्ष्यं धर्मीठर्ज अर्जवचसा जदगा दधा वंदे महापुरशते चरण यद्लवनखचंदमनी छटा विस्फुर्जीत कि वोधु सुदर्शी पूर्णानुराग सुसागर सारमूति साराधिका कदा कृपाकर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नेता नंद सियादत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनेतांद सियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे लम्बित भुजौ कनुका दात संकर्तनकमलाक्षजबर जुगधर्म पलो वंदे जगत्प्रियकुण करू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 मुक्ति मुक्ति दावानुपेन सदा नर गंगा तरंगरमणीय जटा कलाप नारायणो प्रियमन मदापारम वानसी पुपति भजवीश्वनाथी सजस् वदने लीर्जस च वक्षसी ज्यास्ति हृदय संबी िंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे जानस कृष्णाद विमुख स दैवाद अधर्मशील स सुदुखित स नो गृहाये चरंति नून भूतार्दन स कृष्णाद विमुख स दया आधर्मशील स सुदुखित सनो गृहायेह चरंति नून भूतानी भाव्यान जानस श्री सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोबाजी ने बताते हैं गुरु वैष्णवों का कृपा मिलने का मतलब भगवान का कृपा मिल गया है। ये आप निश्चित समझ रखो अगर शुद्ध गुरु वैष्णवों का कीपा मिल गया तो यही ठाकुर जी का कीपा है ठाकुर जी का कीपा ऊपर से आसमान से आपको ऊपर डायरेक्टली गिरने वाला नहीं है ये गुरु वैष्णव भगवान ये जो एक अद्भुत तत्व है तुलसीदास जी में सुंदर कहें चतुर नाम बपुए एक इदि करके भक्तो भक्ति भगवान गुरु चतुर चतुर्नाम बपुएक इनके पगवंधन के नास विज्ञान एक श्रीलो सरस्वती ठाकुर जी अक्सर कहते थे जे गौरी वाले गौरी मठ का आदमी गौरी भजन में जो लगे हुए हैं गौर साधक जो है ये लोग एकायन पंथा में आस्था रखने वाले हैं जो लोग गौरी भजन करते हैं गौरी मठ का गौड़ी संप्रदाय का वे लोग एकायन पद्धति में विशेष आस्था रखते हैं एकायन पद्धति हमको समझ में नहीं आया महाराज एकांत पद, ए, एकांती, एकांतिक, एकांति एकांतिक्तिकाएन पद्धति मतलब ओकांतिक रास्ता एकायन पद्धति हमारा समझ में नहीं आया और एक बात बताते हैं इसमें थोड़ा और ज्यादा संदय संशय संशय पैदा हो जाएगा उसके बाद उसका समाधान भी हो जाएगा पहले संशय पैदा करें शिल सरस्वती ठाकुर जी बताएं श्रीला वृंदावनदास ठाकुर महाशय को शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताएं शिला बिन्दावन दास ठाकुर महाशय को गौड़ी गण का एकमात्र गुरु समझो शिला वृंदावन दास ठाकुर महाशय को गौड़ी भजन में एकमात्र गुरु समझना महाराज जी कैसे हो सकता हमारा कितना गुरु वर्ग है परंपरा है शिला वृंदावन दास ठाकुर महासय के एकमात्र गुरु समझे कैसा बात है और कोई गुरु नहीं है क्या महाराज आप समझे नहीं महापुरुषों का वाणी समझना मुश्किल है जब तक शुद्ध गुरु वैष्णव का पूर्ण कीपा आप पर ना हो जाए तब तक बुद्धि शुद्धि नहीं हो सकता बुद्धि शुद्धि होना बहुत मुश्किल है एक सुंदर मिसाल है जितना सारे फूल पत्ता है पूजन करने का बाद पानी है सारे आप एक कलश में एक कलसी में भरकर रख दिया क्योंकि कब गंगा जी में जाए तो उधर से जाकर से ये सब फूल पत्ते जो है तुलसी पुराने सब गंगा जी में दे पूरा कलसी को धो पोछ के नया पानी भर के लाओगे ये विचार है गंगा में गंगा जी में जाओ तो उधर जाके पहले कलश को लेके जाने का बाद कलश को उल्टा कर दोगे उल्टा करके जितना सारे दुर्गम दूषित वस्तु है सारे ऐसे तो पूजा का सामान दूषित नहीं हो सकता ऐसे ही बताया फूल फल पत्ता जो है वो तो परम पवित्र है ये बोलना भी उचित नहीं फिर भी आपको समझाने के लिए बताया जितना सारे पुराना फूल पत्ता पानी सारे गंगा जी में दे दिया और कलश को गंगा मिट्टी से मांझ कर धोप फिर उधर से नया पानी लेने के लिए एक कलश को ऐसा किया और धीरे धीरे ऐसा करते जितना पानी भरते चले तो उसको ही इतना सुविधा करते चलो पूरा भर गया तो भर गया तो सीधा कर दिया ऐसे ही गुरु वैष्णव का ऐसे ही गुरु वैष्णव का सामने जाकर हम लोग क्या करते हैं गोता लगाते हैं दंडवत ऐसा करके पूरा शरीर को माथा को नीचा करके जब दंडवध करके दंडवध आदि करके प्रणाम ज्ञापन करके जब उठते हैं मस्तिष्कों को जैसे लगता है कि पुराना जितना दूषित बुद्धि है वो गंगा पानी के पानी में डाल के अर्थात वैष्णव रूप जो शुद्ध भक्ति का पानी है उसमें डाल दिया और महाराज जी का साधु का कीपा हम मस्तिष्क में भरपूर कर बस सीधा हुआ जब तक शुद्ध गुरु गुरु विष्णु का कीपा ना मिले तब तक बुद्धि शुद्धि होना मुश्किल है श्रीला प्रहलाद महाराज जी का भी कहना है सुंदर जब तक परमशु गुरु वैष्णव का चरण धूलि हमारा मस्तक पर ना पड़े तब तक, तक हमारा बुद्धि शुद्धि होना संभव नहीं सिल गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने विमला प्रसाद सरस्वती शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपात जी अचानक एक दिन सामने बैठे हुए हैं और अपना चरण से जितना धूली है ऐसा उठाकर प्रभुपात जी का माथे पे लेपन कर दिया ऐसा करके अपना चरण से धूलि लेके प्रभुपात जी का मस्तिष्कों में लेपन कर दिया जो गौकिशोरदास बाबाजी महाराज का चरण छूने जाओ तो गाली दे देंगे जा भक्त उजाने कपट ही है सब सब कपट व्यक्ति हैं सब दंडवत आदि करने के लिए आता है किसी का बुद्धि शुद्धि नहीं किसी का इच्छा नहीं है कि ठाकुर जी का धाम में चले जाए ठाकुर जी का नित्य सेवा करे <coughs> ऐसा बुद्धि शुद्ध बुद्धि किसी का नहीं है जोर जब चरण छुआ तो बोले तेरा सत्यनाश होगा क्यों लिया मेरे चरण ऐसा ही है बस चर्चा चलते रहेंगे इस सब विषय पर एकांत पद्धति का मतलब क्या है हमारा जो भजन है भजन का जो पद्धति है ये तमाम जो विषय हैं, टोटली एकांत पद्धति तो समझा नहीं फिर भी हम बोला वृंदावन दास ठाकुर जी को एकमात्र गुरु समझो निश्चित क्यों बोला क्योंकि और गुरु वर्ग नहीं है बोला है आप समझा नहीं विषय को एक बात पूछे सिले बिंदावन दास ठाकुर महाशाय कौन होता है इसका यह तो गौराग महापुर का लीला में वृंदावन दास ठाकुर महाशय यह तो इसका एक एक नित्य स्वरूप का परिचय है वृंदावन दास ठाकुर महाशय और बृंदावन दास ठाकुर वृंदावन लीला में इसका परिचय क्या है वृंदावन लीला में शिल बिंदावन दास ठाकुर महाशय का परिचय क्या है कौन जानते हैं बोलो बृंदावन लीला में बृंदावन दास ठाकुर परिचय है कुसुमा पीड़ों सखा कृष्ण का सुखा खेलकूद करने वाला सुखा लड़ाई करे खेलकूद करे ऐसा और श्रील व्यास जी उसमें शामिल हुआ बृंदावन दास ठाकुर में वेद जी और कुसुमा पेड़ सखा दोनों आके शामिल अब अब हुआ अधूना वर्तमान इनके नाम है बिंदावन दास ठाकुर श्रीला कृष्णदास कुबिराज गोस्वामी जी जो है जाने माने कौन नहीं जानता श्रीला कृष्णदास कुबिराज गोस्वामी जी चैतन्य चरता आदि बहुत सारे बहुत सारे किताब का इनके रचना इनके जो भाव है सिद्धांत है डायरेक्टली अप्रूव्ड बाय राधा रानी साक्षात राधा रानी अनुमोदन की भले एक उदाहरण दो कैसे राधा रानी अनुमोदन की बोलने से होता नहीं हर बात प्रामाणिक होना चाहिए हम कोई गप बोलने के लिए बैठे नहीं है मजा मस्ती सारे चौबीस अक्षर मंत्र है कौन काम गायत्री काम बीज जानते हो काम गायत्री का जो है काम गायत्री काम बीजे अपराकित मदन मोहन भगवान नंदन नंदन श्री कृष्ण का भजन होता है बाकी आपका किसी भी व्यवस्था में आने वाला नहीं है ठाकुर बस एक रास्ता है जितना सारे फल फूल लाओ जितना बड़ा कुछ मंदिर बनाओ कुछ करो अगर वृंदावन का भाव नहीं है ब्रजगोपी का ब्रजवासी का भाव नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण नहीं है इसलिए हर भक्तों को हर मंदिर में जहां मैं में ठाकुर जी का कृपा से थोड़ा बहुत कथा बोलने के लिए बैठता हूँ एक ही रिक्वेस्ट है मेरा विनती है जितना सारे माताएं रहेंगे मंदिर में जितना सारे बाबा लोग रहेंगे दे शुड बी वेरी प्योर हर वक्त इतना शुद्ध विचार लेके चलोगे शुद्ध ऑटोमेटिक हो जाता है जिसका भाव शुद्ध है ना वो बोलने का दरकार नहीं कपड़ा शुद्धि करो सब शुद्धि कर तो बाहरी शुद्धि है जिसका भाव जिसका भाव शुद्धि हो गया तो उसका शुद्धि क्या बाकी है हृदय शुद्धि ज सरित पुणरिकाक्षण सन्दर सूची जिन्होंने ठाकुर जी को हृदय में बैठा कर रखा है उसको क्या शुद्धि बाकी है कुछ कमी रह गया कि शुद्धि का हमारा गुरुवर्गो ने ये शिक्षा दी लिखा जुका है चैतन्य चो, चैतों तो में चौथामृत सिंधु सारे तमाम शास्त्रों जब तक ब्रजभाव ना आ जाए तब तक नंदन नंदन भगवान श्री कृष्णों का आराधना नहीं हो सकता संभव नहीं द्वारकाधीश कृष्णों का भजन हो सकता कभी अगर उतना ऊंचा आप उठो तो मथुराधीश कृष्णों का भी अगर भजन हो जाए तो हो जाए लेकिन नंदन नंदन भगवान श्री विष्णु का भजन होता है ओस जो भाव रहने से मंदिर में घुसो राधा गोविंद जी का विग्रह राधा शैम सब है अर्चन करके निकालो उसको पूछे महाराज आप क्या अर्चन करके आए बोले महाराज हम राधा गोविंद जी का राधा शैम जी का जन, अर्चन करके निकाले प्रभुपात बोले नहीं तुम्हारा राधा शैम का अर्चन नहीं हुआ तुम्हारा नारायण लक्ष्मी देवी का अर्चन हो सकता मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम लक्ष्मी लक्ष्मीनारायण तक पूजा हो सकता क्योंकि आपका अंदर में वैभव भाव है ओश्वज भाव के द्वारा नंदन नंदन कृष्ण का भजन नहीं हो सकता ये कार्तिक महीना जो है ये ऊर्जा वो तो है राधा रानी स्वयं ये व्रत का उधिष्ठा देवी हम ये सब सिद्धांतों बताएं इसलिए कि आप लोग सावधान हो जाए हम इसलिए बताएं कि आप लोग सावधान हो जाए कैसे भगवान का पूजन बिना प्रेम से नहीं मिले नंदला कुछ भी कर बिना प्रेम से नहीं मिलन मिले नंदला मिलेगा नहीं इससे ब्रजवासी का प्रेम जो है वही आपको अपनाना पड़ेगा नहीं तो होगा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी आज महाराज बोल के गया कल हम नकली करके ब्रजवासी का भाव को अपनाया और अत्याचार शुरू किया ये नहीं इसीलिए भजन रहस्यो विचार जो है ये कार्तिक महीना में पूरा भजन रहस्य का विचार पाठ करना किसी भी दोपहर का टाइम कभी टाइम हुआ आधा घंटा के लिए कुछ ये उचित है भजन रहस्य का साइंटिफिक व्याख्या विज्ञान भित्तिक व्याख्या ज्ञान वो आपने पता कर लिया विज्ञान जो अनुभव के द्वारा सिद्ध ज्ञान है उसको विज्ञान बोलता है हो सकता है आपका बहुत सारे श्लोक मुखोश् है साहब तमाम शास्त्रों को अब याद कर लिया लेकिन ज्ञान है लेकिन विज्ञान तो नहीं बाय डायरेक्ट अनुभव के द्वारा जो पुष्ट ज्ञान है उसको बोलता है विज्ञान है ज्ञान अलग चीज है विज्ञान अलग चीज़ है एक दफे नारद जी बड़ा भारी प्रेम करके अपना पूर्वजो जो, जो चतुर्सन जो है चतुर्सन सनंद सनंदो सनद सनद कुमार ये चतुर्सन नारद जी का जब भी नारद जी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है और चतुस्सन जो है वो भी किसका पुत्र है ब्रह्मा जी का ही क्रोतु आदि करात क्रोतु कर से क्रोतु कुल से उत्संग से नारद जी बहुत सारी बात है लेकिन नारद जी बड़ा दुख विनम्र भाव से अपना पूर्वजो जो चतुर्सन है विनम्र भाव से आसू लेकर बताते हैं आप मेरे को ज्ञानी आप मेरे को ज्ञानी बताते हो आप लोग मेरे को ज्ञानी बताते हो हाँ हाँ अभी शास्त्रों का ज्ञान तो हुआ है लेकिन शास्त्रों का अनुभव आप तक नहीं आया शास्त्रों शास्त्रोज हुआ है लेकिन आत्मज्ञ नहीं हुआ शास्त्रोज्ञो तमाम शास्त्रों को मुखस्त कर लो आप पीछे से बड़ा बड़ा डिग्री लगा दो महाराज हो सकता बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो उपनिषद के ऊपर वेदांत को ऊपर इतिहास के ऊपर बड़े सारे डिग्री हासिल कर लिया डिग्री हासिल करना और उसको अनुभव में उतारना एक बात नहीं है कैलकर यूनिवर्सिटी में चौतन चौतामित्व का एम क्लास में जो है चौतन्य चौतामित्व जो फिलोसोफी में है उसमें उसका इ, इट इज इट्स ए मास्ट चैतन्य तो चरता तो का उसमें परीक्षा है जो सब प्रोफेसर लोग हैं वो चैतन्य तो चरता तो पढ़ाते रहते हैं कोई कोई प्रोफेसर का साथ हमारा जानकारी हो गया कोई जोर जबरस्ती जो आता है मेरा साथ कहाँ से कथा मिल गया और पति पत्नी सब देखा करने के लिए आया पत्नी भी पढ़ाती है कॉलेज में वो भी आके बोले महाराज हमको आपका कथा सुना हम तो कुछ नहीं जानते हम क्या बोलते आप तो हो आप तो प्रोफेसर हो अब जानते हूं? ऐसा नहीं बोलना हम आप तो प्रोफेसर हो आप जानते हो, हम क्या जानते हम कुछ नहीं जानते बोले महाराज जब तक आपका प्रोफोशन ना सुने तब तो क्लास में जाए तो मुखस्त बोलना चाहिए हम मुखस्त बोल देता कुछ समझ में नहीं आता क्या है क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा वो मुखस्त बोल देता एकदि हुआ था कैलका यूनिवर्सिटी में एक सिंपोजियम होगा उसमें चैतन्य चौतामित्व का ऊपर कुछ भाषण चैतन्य चितामित्व तो है ही है चैतन्य चौथा का अंदर राय रामानंद संगम टिपिकल उसका ऊपर चर्चा होगा बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी है बहुत अनोखा चर्चा बहुत सारे प्रोफेसर लोग भी हैं लेकिन वो लोग क्या हमारा बाग बहार गौरी मठ जो मिशन में एक पत्र लिखा जो आपका मट से कोई मिशन से कैन यू सेंड वन पर्सन हु कैन डिस्कस चैतन्य चैतन्य तो अर्थात ये जो है आपका राय रामानंद संवाद का ऊपर चर्चा करें ऐसा कोई है ये आप कोई संत महात्मा को भेज दो तो उधर नियम है कम से कम एम ए नहीं होने से उधर भाषण दे जब भी एमए ए और बी क्या फर्क पड़ता है ये साधु जो है उसका कोई डिग्री न तो कहा एमए भी फिर भी नियम है और गया एक हमारा ही गुरु भाई और जाके बस उसका ऊपर इतना सुंदर प्रवचन दिया हो तो आश्चर्य हो हमारा ये कैसे संभव है इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि हमारा शास्त्र तो हुआ लेकिन तत्व तो तो नहीं हो पाए शास्त्र को होना बड़ा बात नहीं, लेकिन तत्वों को होना बड़ा मुश्किल बात जो बात का जो बात का उत्तर देने जा रहा था उसका उत्तर अभी नहीं दिया सिला कृष्णदास को बीराज गोस्वामी वृंदावन लीला में राधा रणी का खास सेविका खा। कोस्तुरी मंजू और कृष्णदास कुराज गोस्वामी जी जब चैतन्य चरित में तो लिखते लिखते हर पल भर में ये लिख रहा है वृंदावन दगुर का चरण में, में मेरा कोई अपराध ना हो इन्हीं के जो प्रसाद है वो लेके मैं उच्चिष्ट को चरवन कर रहा हूँ और उसी में जो निकले सो निकले हम क्या करें बिंदावन चरणे बिंदावन दास ठाकुर महाशय के चरण में मेरा कोई अपराध ना हो क्योंकि चैतन्य लीला का वर्णन एकमात्र तो सिद्ध हस्त है बिंदावन दास ठाकुर महाशय हम तो ऐसे ही उनका जो कृपा है लेके बैठा हूं अब हम प्रश्न करें को ये कृष्णदास को विराज गुस्सा में कौन है अभी बताया प्रिय नर्म सखी प्रिय नर्म सखी कस्तुरी मंजिल और कृष्ण भगवान इनके जो साथी कौन है बिन्दावन दस्तक से अब आप विचार करके देखो राधा रानी का जो सहेली है इसका पोजीशन और कृष्ण भगवान का सेवा करे माने खेलकूद करे तो रसोग तो विचार में रस का विचार करो ऐसे तो अपराग इज्जत में भेदभाव नहीं करना है नहीं करना चाहिए लेकिन रस का विचार करो तो देखोगे कस्तूरी मंजरी का पोजीशन क्या है रसगत तो विचार में ये भेदभाव नहीं है रस का वैशिष्ट है।, रस्ट है।, है तो रसगत तो विचार में कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी का पोजिशन क्या है फिर भी बिंदावनदास ठाकुर का चरण पकड़ कर बोले हमारा कोई ज्यादा से भी अपराध ना हो जाए बिंदावनदास ठाकुर ये तो ये तो विनती है ये तो उनका विनम्र भाव है त्रिनाद विभाव त्रिनादर विभाव का एक एक्सप्रेशन, विभाव ना हो तो हरि कथा, हरि कीर्तन करने का कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा कृष्णदास को विराज गोस्वामी का लिखा हुआ है फिर उसका चर्चा प्रभुपा जी भी कहे अक्सर कहते हैं और श्री चैतन्य तो महाप्रभु जी ने एक कंडीशन दे दिया हरिकथा कीर्तन कर ली क्या है तिनाद भी सुनिश्चनो तर सहिष्णा सहिष्णा अमनो मनोदेनो की जो लोग वास्तव हरि कीर्तन में अधिकार लाभ करना चाहते हो जरूर कान खोलकर सोन के रखना अभिमान को त्याग करो अभिमान को फेंको अपना जिंदगी से अपना जिंदगी से अभिमान को फेंक दो और ये सोचो कि दुनिया में मेरे से गिरा हुआ आदमी कोई नहीं मैं सबसे बड़ा अधम पतित मेरे से नीचे कोई नहीं ये बिनुम्र भाव रहे और ठाकुर जी का चरण में पूरा विश्वास रहे और उसका पहले बोलना चाहिए था कि गुरु वैष्णव के चरण में शत प्रतिशत विश्वास है 100 100 परसेंट विश्वास है ये मान के चलो कि उसका सिद्धि इसी जन्म में होने वाला है 100 100 परसेंट गुरु वैष्णवो में 100 परसेंट जिसका विश्वास है उसका सिद्ध बस मान के चलो कि उसका सिद्धि हो ही गया सायकालीन अधिवेशन में इस विषय पर और ज्यादा चर्चा करेंगे अब तो फोकस पॉइंट है सील भक्ति प्रगण के सब गुस्ती में का अब तो हम बैकग्राउंड तैयारी कर रहे हैं कि गुरु वैष्णव का चर्चा ऐसा चर्चा ना हो जाए कि उसमें लगे कोई आदमी पैदा हुआ था मर गया बस इसी का बारे में ऐसा होने से अपराध हो जाए इसीलिए मैं इस बात को खोला अब जिस बात को जिस बात का ऊपर हमारा संशय पैदा हुआ था उस बात को समाधान नहीं हुआ उस बात का श्रील जील कृष्णदास गोस्वामी वो काम गायत्री जो है काम गायत्री सारे 24 अक्षर सारे 24 अक्षर का एक एक अक्षर का व्याख्या किया एक एक अक्षर कृष्ण का रूप है ये अक्षर जो है कृष्ण का कौन कौन अंग प्रत्यंग का वर्णन है सारे 24 अक्षर जो है सारे 24 अक्षर के चंद्रमा भगवान का शरीर में पूरा चंद्रमा गंड, गंडोदेश में गंडोदेश में आ, ऐसा करके भाल एक दे ये कुपोल दे से भाल हर जगह चंद्रमा हाथ का जो दस नाखून है एक दो तीन पांच अंगली पांच अंगली दस चरण का पांच पांच दस सारे उसमें से लगता है कि करोड़ों चंद्रमा का उदय है भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल में अगर दृष्टि जाए ठाकुर जी का कृपा अगर दर्शन हो पाए तो तो एक, -एक चरण कमल का जो नखरा है ये चरण का चरण कमल का ये जो नखरा है ये चरण कमल का नखरा, कमल का नखरा से लगता मानो कि करोड़ों चंद्र का उदय हुआ है इतना शीतल है निताई पदो कमोलो कोटिचंदो सुलो इट इज नॉट ए मैटर ऑफ जो आप बोलते हो कि इट्स अ मिरीफ एनली ए फिलोसॉफी नॉट दैट निताई पदो कमोलो कोटिचंदो सुलो तो आप सोचते हो गई फाका एक फिलोसॉफी है फूल मूर्ख है जो संत महात्मा का ऊपर नित्यानंद प्रभु का चरण गया वो डायरेक्टली उसका हृदय में अनुभव हुआ नित्यानंद प्रभु कृपा करके जिसका माथे पर अपना चरण को रखा वो छोड़कर दुनिया का थर्ड दियर इज नो थर्ड पर्सन हु कैन रियलाइज दिस डायरेक्टली जिसका हृदय में डायरेक्ट अनुभव है ऐसा कोई नहीं एकमात्र वो है आज जो संघ महात्मा को ऊपर नित्यानंद बहु का चरण पड़ा है वो आपका सामने बोलेगा नहीं कि हमारे ऊपर नित्यानंद बहु सपने में नहीं वो सपने आधा जागरण नित्यानंद बहु आके चरण को दिया कौन है इतना शीतल करके दिखारी चरण कमल ये बोलेगा नहीं बोलना नियम नहीं जिसका ऊपर कीपा वो जानता है और जो कीपा किया वही जानता है आपस में हिलमेल वो बाहर का आदमी जानेगा लेकिन कृष्णदास कुराज गुस्सा में शर्म कुमार सर झुकाया बोले क्षमा करना ये बात को बताना तो उचित तो है नहीं लेकिन अगर अगर ना बताऊ ना बताए तो मेरा अपराध भी हो जाए क्योंकि दुनिया का आदमी जो पढ़े चैतन्य चिता में तो उसके ऊपर ये उसका भरोसा है कि हाँ आता है कीपा करता है वो परफेक्ट बात है नित्यानंद बबुआ अपना जीवन कहानी भले सपने में आया झमाट पुपुर पूर्वाश्रम में मैं एक दिन सोया हुआ और जागरण का समय हुआ अचानक देखिए अरे कौन आया प्रकांड शरीर हाके मेरा मेरे वही उठो उठो उठो क्या सो रहे उठो जागो जाओ वृंदावन जाओ जहां सर्व सिद्धि है वहां सर्व सिद्धि हो उठो आप बोल के अपना चरण को मेरा मस्तक पे दिया हम तो हैरान हो गए क्या बात हरे राम राम नित्यानंद बहु ये किपा को अगर बताए तो भी शर्म का बात है और ना बताए क्यों नमो खरामी हो जाए बताए तो ये भी मुश्किल अब शर्म की बात है ना बताए तो नेमो खराबी हो जाए हम कहाँ जाए अब बताए तो ठीक है संत समाज ये सुने और बहुत शक्ति ताकत पैदा हो जाए उनमें इसी जन्म में उसका अंदर में यह निश्चय हो जाए कि ठाकुर जी को प्राप्त तो करके ही रहेंगे हम हम इसी जन्म में ठाकुर जी को प्राप्त करके रहेंगे हमारा इतना बड़ा प्रतिज्ञा है अब बाकी ठाकुर जी जाने हम तो प्रतिज्ञा कर दिया प्रतिज्ञा को निभाना तो ठाकुर जी का बात है और ठाकुर जी तो टालते नहीं भक्तों का बात जो निकाल गया तो उसको सच्चा करके दिखाते ही हैं ठाकुर जी तो ये स्वभाव है मत प्रतिज्ञा अधिकार तुम पिता महाविश्वर जी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र तो युद्धों में हमने प्रतिज्ञा किया तुमको अस्तो धरा पकड़ा के छोड़ेंगे और ठाकुर जी हम अस्त पकड़ेंगे तो जुदिष्ठित यही है तुम्हारा पितामह भीषो जब जाने का टाइम में आंसू भाते बोले मत प्रतिज्ञा अधिकर तुम रीतम मत प्रतिज्ञा रीतम अधिकर तुम अवप्लुत रथस्य मेरा प्रतिज्ञा को सच्चा बनाने के लिए रथ से एकदम छलांग लगा के जैसे लायन शेर ऐसा छलांग लगा के आया गौत उत्तोरियो इसका जो उत्तर बहिर्वास है हवा में उड़ के जा रहा है और ठगवान रथ का चाका लेकर एकदम मरने जाए विश्व पितामह के महाराज ऐसा तो बात नहीं था तुम तो अश्व पकड़ोगे नहीं ये तो उन लोगों का मामला है तुम पीछे में क्यों पड़ते हो बीच में बोले ठाकुर जी बोला हम क्या करें मेरा स्वभाव ऐसा है मेरा जो प्रतिज्ञा है ये टूट जाता है भक्तों का प्रतिज्ञा का सामने मेरा प्रतिज्ञा टूट जाता मैं क्या करूँ मेरा मजबूरी है कृष्णदास कुराज गोस्वामी सारे चौबीस अखरों में सारे अक, सारे चौबीस चंद्रमा का सुंदर व्याख्या किए सारे चौबीस अखरों में भगवान श्री कृष्ण का अंग कहां कहां से चंद्रमा एकदम विचूड़न ज्योति इसका व्याख्या किया और कृष्णदास कुराज गोस्वामी का ये जो लिखा है ये जो सिद्धांत तो है ये पड़ के शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती द ग्रेट विश्वनाथ चक्रवर्ती बात चक्रवर्ती नाम हुआ ये चक्रवर्ती बात इसको पढ़ते हुए बोले महाराज हमको तो विश्वास नहीं होता चौबीस अक्कर सारे चौबीस अक्कर है सारे चौबीस कहां से आए चौबीस टीका हाफ अक्षर का भी कोई हाफ होता है हाफ पक्का हमको समझ में नहीं आ रहा अगर ये कृष्णदास कुराज गोस्वामी का ये लिख, ये जो लिखा है तो सिद्धांत तो पक्का है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा हम काल भी बताया था अगर मंत्रो अक्षर समझ में नहीं आया मंत्र अक्षर में जो अक्षर है वो पूर्ण कृपा तुम्हारा ऊपर नहीं हुआ तो मंत्र अक्षर का जो देवता है मंत्र देवता आपका सामने दर्शन देने वाला नहीं विश्वनाथ चकुर्थी दिवाद गौड़ी भजन में कितना ऊंचा पोजीशन पे है हमारा मापी गिरा हुआ आदमी इसका बारे में क्या बताए स्वयं ठाकुर जी सिर झुका सर को झुकाते हैं यह विश्वनाथ चकुर्थीवाद है भागवत में जितना सारे अठारह बहुत सारे टीका है उसमें जाने माने जो इंपॉर्टेंस टिका है उसका ऑथेंटिक टीका अठारह टीका एटीन टीका 18 कमेंट्री वी कैन सी ऑन भागवत भागवत का ऊपर अठारह टीका है महाराज ये अठारह टीका जो है एक एक महान पुरुषों का अवदान है एक एक महापुरुष जैसे जगव विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद तो अभी किया पांच सौ साल पहले सबसे पहले क्या सीधा साई पाद सिंह पाद जो निशिंगदेव निशिंग स्वयं स्वयं निसिंगदेव माचा को फार पर फार कर नीचे आ गया बहुत सारे घटना है वो बालेश्वर छोड़ के भद्रक बुल के जगह है पहाड़ के ऊपर वहां बहुत सारे घटना है वहां वो छप्पर को फाड़कर हमारा जो सीधा समीपात वो घर का अंदर में गया वो कारण है बहुत सारे हम बत, नहीं बताएंगे किसलिए कोई अट्रैक्शन ये खिचावट कारण है इसलिए छप्पर को बड़े लोग घर लोग था छप्पर को फाड़कर अंदर कूदा अंदर कूदने का बाद और अंदर कूदने का बाद देखा साक्षात निशिंग देव ऐसा करके बैठा हुआ मैं तो किस खिचावट में इधर आ गया साक्षात नृसिहदेव है नृसिहदेव कृपा किया नृसिहदेव ऐसा करके अपना हस्तों को मस्तक पर रखा और शास्त्र में ये बताया जे श्रीधरम व्यक्ति नृसिह प्रसाद नृसिहदेव का कीपा ये कृपा के द्वारा सिद साइपात कोई जानकारी है भागवत का भागवत का ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा साइपा जानते नहीं सीधा साइपा जानते कैसे बोले ती नृसिंग प्रसाद नृसिंग देव का कृपा के द्वारा जिसका बारे में हम वंदना में बताते हैं क्या बताते हैं बागी सजने लक्ष्मी य सक्षसी जस हृदय संबि सिंह बाग ईस्वने जवान बाघ ईसा जस्वने लक्ष्मी लक्ष्मी निजस्व च ये जो है आपका ये कोई गप नहीं है इस बात का प्रमाण क्या है साक्षात सी चैतन्य महाप्रभु जब हमारा बल्लाचार्य जी आके बोले सीधा साई बात का टीका हम मानते नहीं है वो विकार है वो हमने टीका रचना किया महापौर क्या बताते हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया भगा दिया सामी नहीं माने तारे बेशा तुम मामी नहीं मानते हो सीधा साई बात जो साक्षात निशिंग देव का कृपा के द्वारा जिसका हृदय में भागवत भागवत भक्ति और भागवत जी महाप्राण साक्षात अपना स्वरूप लेकर प्रकुट भय जिसका पूरा तमाम भागवत का जानकारी तो है ही है और पूरा दुनिया को मार्ग दिखाने वाला जो जगत गुरु है इसका चरण में तुम अपराध कर रहे हो तुम्हारा इतना बड़ा एडासिटी है इतना बड़ा अभिमान है जाओ बगा दिया उसका बाद जो रो रो के आया शरण लिया चैतन्य महापहू का अब क्षमा करो भू मेरा अंदर में तो अभिमान आ गया था हमने गलती कर दिया हाँ अभिमान नहीं होना चाहिए जहा भक्ति है जहा भक्ति का साथ इतना सारे विद्वा है सब कुछ है वहां स्वाभाविक विनम्रभाव विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गोविहनी सुनिश्चय सब प्या के सौ सवदर्शिने जिसका अंदर में विनम्रभाव सिद्ध हुआ है आप इसका बारे में इसका जो रहस्य है यू कैन गो थ्रू इट कैसे आया है इसका विनम्रभाव कैसे सिद्ध हुआ है कैसे भजन करोगे बोलो जितना सारे इंद्रियां हैं आंखों आंखों आदि आंख कान, नाक जितना भजन आपका इंद्रिया सब तो मेटीरियल ऑर्गेनिक जितना सारा आपका आंखें हैं देखने वाले देखने के लिए सहयोग स्वाय, सहयोग करते हैं आप कान है सुनने के लिए नाक है सुखने सुंघने के लिए जितना सारे इंद्रिया हैं सब तो मैटेरियल है मैटेरियल है ना भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद बताएं, भूमि रापो अनोक ख मन बुद्धि रेवच अहंकार इतंग में प्रकृति रष्ट ये तो हम नहीं बताते किस चीज को लेकर किसी मसला को लेकर क्या पूंजी लेकर तुम भजन करोगे What is वट minimum capital? What is व्हाट इज यिम कैपिटल तुम्हारा मिनिमम पूंजी क्या है जिसको लेके तुम भगवत भजन करने के लिए इतना साहस प्रकट किया बड़ा स्पर्धा है तुम्हारा कैसे भजन करोगे तुम्हारा तो सब जड़ है बोले मैंने हम क्या करें महाराज जड़ तो है ही है तो तू भजन नहीं बनेगा बोला तो हाँ हो सकता एक condition है यह भी गीता हमें ठाकुर जी बता दिया ठाकुर जी स्वयं बताए हाँ तुम्हारा सारे कितनी साधु भाव इत्यादि रसमृत श्लोक में रसमृत सिंध में कितनी साधु भाव हम जानते हैं कि ये इंद्रियों के द्वारा भगवान का भजन अतः सेवा हो नहीं पाती लेकिन हम कहा जाएं हमारा तो है ही है ये सब बोले ठीक है एक कंडीशन है वो क्या है बोले गुरु वैष्णव का चरण में हंड्रेड परसेंट शरणांग उसमें क्या होगा बोले गुरु वैष्णव चरण में हंड्रेड परसेंट शरणागुति हो जाओ गुरु जी से दिखा काले शिष्य करे आत्मसम सही काले कृष्ण तारे करे उसके बाद उसका, उसका इंद्रिय हो जाएगा शरीर है उसी के द्वारा नंदन भगवान का सेवा बन सकता है नॉट बिफोर दैट उसका पहले होता भूता और गीता में भगवान ये भी बताते देखो तुम जब शरण में जाओगे तब आपका उपदेश मिलेगा उपदिशंती थी ज्ञानम ज्ञानी नत्व दर्शिना जब तुम शरण में जाओगे 100% परसेंट देयर नो डाउट इन डाउट जो है इट्स अ काइंड ऑफ बैरियर विच केन नॉट अलाउ यू टू गो फादर इन भजन भजन में तुमको आगे नहीं जाने देंगे हम इधर भेजा तुमको मजा मस्ती के लिए ने, बहुत सारे माताजी यहां रहते हैं तुम्हारा भजन सत्यनाश हो जाएगा तुमको भेजा है परीक्षा के लिए वहां जाके क्या करें हम तो जिंदगी में पहली बार आया इसमें तुम्हारा क्या भाव है ये अगर सिद्धि हो जाए तो तुम्हारा भजन सिद्धि होगा हमारा कृपा भी हो ठाकुर जी का गुरु जी का कृपा नहीं तो होगा नहीं इसी से बस गो बैक टू पेवेलियन बोल्ड आउट हो गया जाओ पेवेलियन में चले जाओ हो गया तुम्हारा छुट्टी <coughs> तो कृष्णदास कुराज गोस्वामी जो है इदे, देखो ये अभिमान के बारे में हमने बताया अब इसी बात को उठाते हुए हमारा श्रील परम पुज केशवि महाराज का चरित्र के बारे में थोड़ा बताएंगे तो ये जो कृष्णदास कुराज गोस्वामी सारे 24 अक्षर का वर्णन किए सारे 24 चंद्रमा है तो कृष्णदास ये हमारा हमारा जो विश्वनाथ चक्रथी समझ में नहीं यार रहा बोले कैसे हो सकता चौबीस अक्षर ठीक है सारे चौबीस कहां से आ गया और बिना पानी बिना भोजन राधा कुंड और श्याम कुंडों का बीच में जो जगह है आप जानते हो मिलन स्थली राधा कुंड और श्याम कुंड का जो मिलन स्थली है वो मिलन स्थली है बीच में जो जगह है वह बिना पानी एकदम एकदम सो गया बोले ठाकुर जी कृपा करो तो ठीक है नहीं तो हम मरेंगे मर के ही उठेंगे इच्छा है तो कृपा करो ना तो हम मर के उठेंगे बिना पानी सो गया दो दिन हो गया तीन दिन राधा रानी को रहा नहीं गया राधा रानी आए सपने में एठो हरी वल्लभ विश्वनाथ चक्रवर्ती और बाद में नाम हुआ हरिवल्लभ हरी बल्लभ उठो अ देखिये राधा रानी आ गई उज्जेश्वरी राधा रानी बरा भय चिंता मत करो तुम्हारा अंदर में कोई डाउट संदेह नहीं होना चाहिए बोले महा हम क्या करें बोले सारे चौबीस अक्खर जो लिखा है इसका विचार हम कह देते हैं ये कि जो है ये मेरा प्रिय नर्म सखी है ये कभी गलत नहीं बोल सकती इसका गलत नहीं बोल सकती ये मेरा प्रिय नर्म सखी है कस्तूरी मंजरी वो जो बताई वो जो बताई वो सही है लेकिन तुमको समझ में नहीं आया चलो हम समझा देते वर्ण वर्णम भी अगमत बोल के एक छोटा सा किता आदि किताब उसी से विचार करके सारे अक्षर जो सारे चौबीस अक्षर क्या है? आधा अक्षर कौन है इसका बारे में व्याख्या किया तुम उठ के देख लेना और पानी पियो खूब प्रसाद पाओ भोजन करो कोई चिंता ना करो बस कृष्णदास कुबीराज गोस्वामी एकदम कृष्णदास कुराज गोस्वामी का कि हो गया किसका ऊपर राधा रानी का कि पा विश्वनाथ चौकवद्व उठ के खड़ा हो गया आप तो ठीक है आनंद विश्वनाथ चक्रवे मामूली आदमी नहीं है चक्रवर्ती चक्रवर्ती उसका उपाधि है एकदा पे रूप गोष्पात एकदम तन्मय होके वो राधा कुंड श्याम कुंड का बीच में बैठ के एकदम तन्मय होके एक, एक जो देख रहे रूपकोस्वी रूपो रूप मंजरी रूपकोस्त रूप एकदम बुद्ध होकर बैठ के राधा कुंड शैम कुंड का बीच में मिलन शनि बे एक अपर बुद्दी स अपना नयन गोचर हुआ वो लीला को देख रहे है लीला चल रहे और लीला को देख रहे और विश्वनाथ हरि हरिवल्लभ चरण के सामने बैठा हुआ है माथा झुकाकर आश्चर्य पेन लेके बैठा हुआ है जो रूपमन जो जो बताए तुरंत हम लिख लेंगे और रूप सही पद वर्णन करते चले वर्णन करते चले अनोखा लीला ये लीला का बारे में श्रवण का अधिकार आपका नहीं है यहां एक भी आदमी नहीं है जिसका अधिकार है सब लीला को श्रोवण करे कहा बताए हमको तो अभी मुख होकर एकदम जवान बंद कर एक स्थान में बैठना चाहिए लेकिन प्रपात का आदेश है कौन समझे कहा बताए ये सब ये सब लीला वर्णन किए भु का वर्णन करते चले और विश्वनाथ चौको बात लिखते चले प्रेम संपूट प्रकाशित हो गया प्रेम किसको बोलता है गंभीर विषय लेकिन ये सब विषय सुनना चाहो तो वास्तव भजन में उतारो जो हम पहले शुरुआत किया शुरू किया था एकायन पद्धति एकांत पद्धति में हमारा परम पूजा केशव गोसाई महाराज जी राधा रानी का सहेली इनके जो शोरी छोड़ना वो भी देखने का बात शिलान गोसाई महाराज बताते हुए देखो महाराज मंदिर में आरती भाई मध्यान्हकालीन आरती और उसमें राधा रानी का गले से हार जो है फूलों हार वो गिर पड़ नीचे अचानक और वो माला को लेकर पुजारी आके महाराज जी का गले में दे दिया बस सॉरी छोड़ दे पहले बताते है ए, पंचावन देख तो आज का पूर्णमासी है कार्तिक पूर्णिमा क्या देख तो ठीक से अरे कितना दिन से बोल रहे आज क्या तिथि है देख तो ठीक से मतलब सॉरी छोड़ने का तिथि क्या विचार है महाराज ये लोग तो चुटकी लगा कर सूर्य को छोड़ते जब इच्छा जब इच्छा सूर्य के चले जाए इतना बड़ा महापुरुष है ये एकायन पद्धति दे है इसका बारे में थोड़ा बहुत बताएं, जो लोग हैं तो वो सुने नहीं हैं तो बाद में सुनेंगे वो तो कॉपी है वो सुनते रहेंगे बहुत सारे बिजी है वो लोग वृंदावन में बड़ा सुंदर परिवेश है कितना भी काम रहे लात लगा के आ जाओ कथा सुनो पहले पहले का था और उसका बाद मेरा जिंदगी जा रहा है देर इज नो सच गारंटी अभी भी मर जाए आने का पहले एक भक्त बोला महाराज काल बात करके गया और सुबह में खबर आया मर गया सुबह में खबर सहरावपुली में निमाती घाट जो है आपका मंदिर है और तो महाराज रात को बात करके सुबह में खबर आया वो गुजर गया कोई गारंटी नहीं है जब कोई गारंटी नहीं है किस बात का अब मजा ले रहे किस बात का मजा ले रहे क्या मजा मस्ती है आपका जिंदगी में तो एकाएन पद्धति का मतलब ठाकुर जी का चरण में जो हमारा पूजा का उपहार जो है हमारा जो कथा भी है ये भी एकांत पद्धति में चल रहा है आप लोगों में जो एक्सपीरियंस है जो बहुत दिन से भजन कर रहा है बहुत महापुरुषों का संग किए हैं वो लोग समझ सकते हैं मेरा कथा मेरा कोई मेरा कथा नहीं है। मेरा कथा जो हरी कथा है ये तो हम तो सबसे बड़ा गुलाम है हम हाँ आज जो बैस गदी में बैठे हुए हैं आपसे बड़ा गदी में बैठे नहीं है आप गलत देख रहे हो हमारा बैस गदी में बैठना मतलब हम गुरु वैष्णव का सबसे बड़ा गुलाम है हम गुलामी करने के लिए बैठे हैं आप लोग का चरण का कृपा लेकर धूली लेपन करके हम सबसे बड़ा गुलामी सबसे बड़ा गुलाम है अब गुलामी कर रहे हैं हमारा हरिकथा हमारा गुलामी मतलब गुरु वैष्णव जो बताए सिद्धांत तो आज हम पर्व केशव गुस्व महाराज का गुलामी कर रहे हैं इन्हीं का सिद्धांत तो ये सब विचार हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारा नहीं है वो तो महाराज जी का है गुरुवर्ग प्रभुप जी का है सारे तो मतलब हमारा हरिकथा जो है एकायन पद्धति में चल रहा है मतलब अपना कोई ख्वाहिश अपना कोई स्वतंत्रता अपना कोई स्वार्थ इसमें छुपा हुआ नहीं इसमें एक बूंद भी कोई स्वार्थ मेरा छुपा हुआ नहीं है विश्वास करो अकीन मानो अब जितना सारीहोरी कथा आज तक हुआ है पिछले पांच साल से साल से तो है उसका पहले तो कोई नहीं है सब सब खराब हो गया तो विश्वास करो ये सब लेके अपना पानी में फेंक दो अब देखो मेरा अंदर में कोई रिएक्शन आता कि नहीं चाहे सारे होरिकथा जो पांच साल से तो हो रहा है उसका पहले तो गया पानी में कुछ कुछ उठाया था सब गया अब ये सब लेके आप पानी में फेंक दो हम जाके बैठ जाएंगे गोमाता को लेकर तुलसी लेकर बैठ जाए क्या आनंद है एक ही आनंद है हजार लोगों का सामने हरी कथा बोलो या तो एकांत में जाकर चुपचाप हरी भजन को दोनों ही एक है बड़ा सुंदर मसला है कीर्तन प्रभावे स्मरण हई वे शेकाल भजन निर्जन संभव तुम निर्जन भजन में जाओ सत्यनाश हो जाएगा क्योंकि जड़ बुद्धि और जड़ विचार लेके तुम जाओगे हम गीता से उठाया था प्रमाण सायनकालीन अधिवेशन में हम और खुलेंगे बात को अभी नहीं समय नहीं है बड़ा सुंदर जितना सारे हमारा पूजन हो रहा है नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण का सारे एकाइन पद्धति में जा रहे यहाँ तक कि कथा भी क्यों हम गुरु चरण में शरणागत होके रोते रोते बोला आप बुलाओगे तो बोलेंगे नहीं तो हम चले आज भी सुबह में बताए काल भी रात को गाली दिए ठाकुर जी को गाली दिए हमारा क्यों वैशासन में मजा नहीं हो रहा है वैसासन में बैठने का साथ साथ हमारा मजा होता है अब जब काल नहीं हुआ हम ठाकुर जी को गाली दिए नहीं हो रहा है तो हम जाएंगे चले जाएंगे तुम्हारा पूजा तुम कर हम चल है आज सुबह में भी गाली दी तुम्हारा पूछा तुम कर लो हम चल रहे हमको इच्छा नहीं नियम है आप ठाकुर जी क्या करें वो जाने लेकिन ये विश्वास करो कि गुरुवर्गो का कुछ सिद्धांत तो है हमारा गुरुवर्गो का यही विचार है जो हम जो अब पूजा कर रहे हैं कोई भी आप लोग हमको पूजा कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो हम पूजा नहीं लेते सब पूजा हम भेज देते हैं हमारा गुरुचरण में हमारा गुरु जी भेज देते हैं उसका गुरुचरण भोपाल जी के चरण में आ, गुरु जी शिलाभक्ति प्रमोद पूर्व सभी गुरु महाराज परम सुश्रेष्ठ हो वो पूजा नहीं लेते एक बच्चा भी एक नादान बच्चा छोटा ऐसा आया बच्चा और देख लिया तो वो बच्चा को पहले दंडवत करते हैं, अरे जब जब घर में बैठा हुआ है ऐसा 100 साल का उम्र है बैठा हुआ अगर दरवाजा का आवाज कोई बच्चा घुसा बच्चा दंडवत करे बाद में पहले महाराज जी उसको दंडवत करो आज जब बात है बच्चा आएगा फिर दंडवध वो तो बाद में पहले महाराज जी दंडवध करते थे ये है महापुरुष देखे हैं इसलिए अपने को लगता है हम अभिमानी हैं हमारा अभिमान खूब ज्यादा है हमको ये अनुभव होता है हमारा कहाँ गुरुजी है इसी स्तर पर इसी ऊंचाई पर हमको उठना चाहिए नहीं तो कथा क्या होगा तो जो भी है ये जो एकायन पद्धति एकायन पद्धति मतलब हम एक बहुत सुंदर एक तो एग्जाम्पल देते हैं बहुत सुंदर पहले भी आप सुने होंगे रिकॉर्डिंग में हम हाँ उदाहरण देते हैं स्टेट बैंक का एक लोगो स्टेट बैंक का एक लोगो देखियो स्टेट बैंक का राउंड करके एक चैनल है और कुछ नहीं है अरे पब्लिक है इसका मतलब क्या है पूरा एक गोल करके और उस बीच में से कटा हुआ है इसका मतलब क्या है लोगो है एक सुंदर स्टेट बैंक का एस हमको बोलता है ये बात को उठाया क्यों इसका माने क्या है हम बोले इसका माने ये है जे दे, हमारा देश का जितना आदमी है बाहर जो बाहर का पैसा जितना सारे सारे फिनेंशियल कैपेसिटी को इकट्ठा करो करके देश का इंप्रूवमेंट के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री यू कैन यूटिलाइज इट पॉपरली ये माने है ये माने हैं पूरा जितना पैसा खराब हो रहा है सारे कैपिटल को इकट्ठा कर लो करके सारे इकट्ठा करके यू कैन यूटिलाइज इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री देश का अपना देश का उन्नति के लिए यूज जोरदार देखा हुआ हाँ यही देखा गुरु वैष्णाम का ये विचार है हम सिलोमा कभी भी अपना सम्मान किसी का किसी का दंडवाद किसी का कुछ भी नहीं लेते थे एक व्यक्ति एक जो नया गाड़ी खरीदा एम्बेसडर खरीदकर और जाके महाराज जी के हाथ में चाबी दिया और के दंडवत किया महाराज जी देखते रहेगी क्या है बोले महाराज गाड़ी का चाबी है आपका लिए गाड़ी खरीदा महाराज जी बड़ा देखा उसके बाद चाबी को लेकर दंडवत किया इधर ठीक है चाबी को बोले लो बोले नहीं महाराज जी आपका है आपका लिए लाया बोला हमारा है आप दे दिया लेकिन आपका हाथ फिर दे दिया क्यों बोला हम गाड़ी नहीं लेंगे क्यों लेंगे गाड़ी लेने से हमारा सेवक भी काले गाड़ी खरीदेंगे हमारा नकली करेंगे हम नहीं लेंगे जब जरूरत पड़े तो हमारा टांगी खराब हो गया तुम टैक्सी ले लेंगे लेकिन आप ले जाओ ये काल है महाकाल इसका पीछे सब आ जाएगा बदमाशी करेंगे सब बदमाशी करेंगे इसका पीछे एक गाड़ी है वो हम भी, हम भी करेंगे गुड़ी जी गाड़ी चल रहा है करेंगे बड़ा सुंदर विचार तो क्या हुआ ये जो आप लोग सम्मान देते हैं जो कुछ भी करते हैं गुरु स्न में लेते नहीं लेते वो उनका गुरुजी का चरण और वो गुरुजी हमारा गुरुजी पोपाजी के चरण में पोपाजी गौर दस बाबा जी महाराज के चरण में गोरकिशोर बाबा जी भक्शर के चरण में भक्शिमेर ठाकुर बिंदावन यही हमारा बंदा हमारा जगन्नाथ दत्त बाबा जी में ऐसा करके परंपरा पड़ा का अनुसार सारे पूजा और दंडवत जाप कर रहे हो मेरे को सारे हम पहुंचे हम भेज दिया नित्यानंद बहू का चरण हम लिया नहीं विश्वास कर हम आपका एक भी दंडवत नहीं लिया जो भी दंडवत आप तक किए हो हम भेज दिया नित्यानंद बहू का चरण इसी को बोलता है एकायन पद्धति इट शुड बी चैनलाइज थ्रू ए सिंगल वे अंग्रेजी में बोल रहा हूं कि इससे इसका इसका विज्ञान माने हृदय में ठहर जाए एजुकेटेड तो है ही हो सब पढ़ा लिखा है कौन नहीं समझेगा तो जितना सारे हैं उसका मालिक है नित्यानंद प्रभु जो गोरंग पे वो कि गौरांग महाप्रभु खरीद के रखा है नित्यानंद प्रभु गोर को खरीद के रखा है और को जो है हमारा सारे नित्यानंदो का चरण को तो जो श्लोक को हम व्याख्या किया वो उसको अभी टाइम नहीं है अभी सायकालीन अधिवेशन में हम व्याख्या करेंगे परम पुजवाशवी महाराज ये एक ऐसा नाम है जिस नाम को बताते चाहे चले तो हमारा रोम खूब खड़ा हो जाता क्या है ये ऐसा नाम है जिसका नाम विनोद बिहारी ब्रह्मचारी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाध जिनको कृतिरत्न बोल के एक उपाधि चल दिया कृति रत्न कृतिरत्न माने नहीं समझा पंजाब में रू, रूप रूपनगर रोपाड़ बोल के एक जगह है भरदराज जी बोल के एक भक्त है एक दिन हमारा कमरे में आया वो प्रवचन चल रहा था एक दिन हमारा कमरे में आया तब तो मोनो नहीं था हम तब तो बात करते थे क्योंकि प्रचार में उपिन प्रचार में तो कथा बोलना ही काम है ये तो भजन और प्रचार दोनों चलेगा <laughs> वहां भी प्रचार भी भजन है मतली उतना प्रेशर नहीं है तो आके बोला महाराज एक शब्दों तो हमारा सामने रख दिया महाराज इसका माने क्या है बहुत सारे संतो लोग किताब में लिखा हुआ है कौन मतलब प्रोमेयो प्रोमेयो इसका माने ये शब्दों का दिमाग में नहीं घुसता हम तो हाँसी हाँसी उड़ाया भड़दराज जी तुम इतना बड़े हो तुमको ये समझ में आ मतलब महाराज थोड़ा तो थो समझाओ और कुछ समझाने का नहीं आप जाओ टू बी प्रूफ टू बी प्रूफ जो चीज प्रमाण करना है उसको प्रोमेयो बोला जाता है प्रोमेयो प्रमाण प्रोमेय टू बी प्रूफ जो प्रमाण करना है प्रोमेयो वो हाँसी उड़ा के चलाएगी इतना इजी है आपको दिमाग में नहीं आया इतना इजी है लेकिन समझ में नहीं आया है।, है ना तो ये बात है परम पुजात केशव को सिंह महाराज के बारे में क्यों कृति रत्नों बोला बोले ये कृति रत्नों इसलिए दिया गया इतना सेवा किया इतना सेवा किया इतना सेवा किया जी का करके प्रत्न बन गया इट्स ही इज अ ज्वेल नॉट टू स्पीक अबाउट हिम उसका बारे में हम क्या बोते है? वो रत्न बन गया भक्ति जगत में गौरी समाज में ही इज ए ज्वेल इज ए पीस इसका बारे में हम क्या प्रवोचन दें? प्रवचन तो काफी नहीं है प्रोपा जी विनोदा को तुम ही बोल के बोलते थे किसी को तुम ही नहीं बोलते एक परमानंद दो, दो एक आदमी को और परम विजय केशव महाराज अक्सर बोलते थे किसी का आविर्भाव तिथि किसी का तिरुभाव तिथि आ गया कि इस तिरुभाव और आविर्भाव जो है ये तिरुभाव और आविर्भाव इस में आप लोग का चर्चा का विषय क्या बन सकता क्या चर्चा करोगे बोला महाराज ये चर्चा करेंगे कि महाराज जी उस जगह पे आविर्भाव हुआ इस जगह ये काम धंधा किया यहां आया वो काम किया उसका सर छोड़ा बोला तुम बुका हो हमारा भी चर्चा करने का विषय ये नहीं ये तो है ही अपरागिक गुरु वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव तो है ही है इसलिए अधिवासिति यह तिरुभाव के बारे में बोला जाए इसका लिए दूसरे क्योंकि आपका लिए जो तिरुभाव है हमारा लिए आविर्भाव है आपका लिए जो आज पूजा का तिरुभाव तिथि है हमारा लिए आज आविर्भाव है उसका स्वरूप का हमारा इधर में आविर्भाव हो गया इसलिए आज हमारा लिए आविर्भाव तिथि आपका लिए तिरुभाव हम क्या करें और तिरुभाव तिथि गया तिरुभाव तिथि आविर्भाव तिथि आए तो आविर्भाव में उसका तिरुभाव हृदय में उसका वेदना जो है जो बेचैनी है वो महाराज चला गया ऐसा भाया तो आज जो महाराज जी का तिरुभा तिथि है ये तिरुभा तिथि के बारे में महाराज कहाँ पैदा हुआ बोरी में क्या कुछ किया एडुकेशन किया गया ये सब चर्चा का लिया हम बैठे नहीं परम विजय केशव को श्री महाराज भी शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्मी ठाकुर भोपाल जी का आविर्भाव तिरुभाव स्थिति में बैठ के पहले बोलते थे ये अविर्भाव और तिरभाव हम चर्चा करने बैठे इसका मतलब ये नहीं कि महाराज उधर अविर्भाव हुआ ये किया उधर गया इतना डिग्री हासिल किया ये सब बनने के लिए बैठे कोई गुरु वैष्णव भगवान के बारे में बोलने बैठो तो उसमें प्रपात प्रभपात के भी ये कहना है और परम पूजा परम पूजा केशवी महाराज भी कहते हैं ऑन्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट या एस्पेक्ट दो चीज है एक वैष्णवों का जिंदगी में तो कोई जड़ो विषय संबंध हो ही नहीं सकता फिर भी किसी का दिमाग में ये बैठा कि जियोलॉजिकल विषय महाराज उधर अविर्भाव हुआ इधर आया उधर आया इसी वंश में आया ये सब व्याख्या करते थे लेकिन महाराज बोलते थे परम केशवी महाराज हम कोई गुरु वैष्णव का बारे में कोई हमारा कुछ पुष्पांजलि देने बैठे अपना स्वयं को पवित्र करने बैठे तो मेरा मकसद है महाराज जी का सिद्धांत तो और तत्वगत विचार को, तो को उठाकर अपना जिंदगी को पवित्र बनाए परम आज अक्सर बोलते थे आज हमारा चर्चा करने का उपकरण है उपकरण जिस चीज को लेकर चीजों को लेकर हम चर्चा करें ये उपकरण जो अपराकित है उसका सिद्धांत तो उसका विचार उसका जो चरित्र ये हम चर्चा कर इतना ऊंचा पद में प्रतिष्ठित प्रपात का गणों में कोई कम नहीं एक एक करके महापुरुष परम केशव को महाराज का सेवा प्रत सर जगाते हैं हाँ। हां विनोद विनोद <coughs> सेवा किया विनोद प्रभु ऐसा सेवा है सेवा तो कैसे हो सकता अभी हम बताया बहुत सारे चीज का उत्तर देते हैं आप लोग ध्यान नहीं देते बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का उत्तर हमारा कथा में चलता है लेकिन आप ध्यान नहीं देते जब तक हमारा ये जो इंद्रियां हैं ये जब तक अपराखित न हो अत तद्भाव भावित हो यहां तक भी हम देवानंद गोरियम में चित्कार करके यह बात बताया क्या बताया क्या, बताया? क्या बात बताया जब तक ठाकुर जी का आवेश तुम्हारे पर ना हो जाए यू हैव नो राइट टू एक्ट एज एन आचार्य जब तक तुम्हारा अंदर में ठाकुर जी का आवेश ना हो जाए तो आचार्यों का काम करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कोई अधिकार नहीं कोई अधिकार होगा नहीं ये हमारा कहना है वो बात का चाहे कोई भी तुमको इलेक्शन करके आचार्य पद पर बैठा गया लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं अगर गुरुजी का पावर को लेते चलोगे तो होगा ऐसा बहुत सारे सिद्धांत है पहले गुरुजी जी बैठा के गया बाद में भटक गया दूसरा रास्ता में चला गया <coughs> गुरु बैठा पर गया बैठा के गया तो क्या हुआ गुरुजी जी बैठा के गया गुरुजी का सम्मान कौन नहीं करता लेकिन अक्सर एकदम इट इज क्लियर ही इज टोटली डिविएटेड फ्रॉम द ट्रैक ऑफ गुरु और पौपा जी ने बताया स्लाइटेस्ट डिविएशन फ्रॉम द ट्रैक ऑफ योर गुरुजी कैन अल्टीमेटली थ्रो यू अवे फ्रॉम भजन पौपा जी बताया जरा सा भी बाल बाल का कोई सिद्धांत का डिफरेंस हुआ तुम्हारा गुरुजी से आज नहीं तो काल काल नहीं तो परशु परशु नहीं तो तरशु तुम दफा हो जाओगे गुरु चरण से तो तुम्हारा जो एक्टिविटीज है तुम्हारा जो सिद्धांत है तुम्हारा जो विचार है गुरु का एक भी विचार तुम्हारा अंदर में आज नहीं है हम कैसे माने कि गुरुजी तुमको आचार्य बना के गया ये तो हमको इस्कॉन से इस्कॉन वाले एक दफे आज से आज से 16-17 साल पहले 18 साल भी हो सकता मैं भूल गया सारे एकदम ट्रुप फुल ट्रुप आया तब गुरुजी प्रकट थे हम हम मटका तो इंचार्ज नहीं रहते कभी चला जाता तो संभाल लेते हमारा बुद्धि कम है तो थोड़ा तो तो गुरु का सेवा और ऑफिस का सेवा संभाल लेते हमारा पास आए बोले एक क्वेश्चन लेके आया गुरुजी जी का पास जाए हम क्या बोले हमारा क्या हमारा जो गौड़ियों गौड़ियों का भजन जो है वो हमारा रितिक रितिक पद्धति है क्या ऋतिक मतलब ओ, जो मर जाए उसका बाद किसी को देखे जाए हमारा रितिक पद्धति है क्या हम बोला ऐसा तो लिखा जो का हम देखा नहीं किसी जगह हमको नजर में नहीं आया कि पोपा ऐसा लिखे गया ऋतिक पद्धति है पोपा किसी जगह प्रमाण नहीं है और प्रपात जी किसी को आचार्य निर्णय करके नहीं लिया क्यों इसका पीछे दो कारण हो सकता है एक तो है इन सभी में जितना सारे शिष्य है सारे सारे जितना है गुरुवर्गो हमारा एक एक गुरु वर्ग में बड़ा भारी गुरुत्व तो देखा है प्रपात देखा ये सारे एक एक करके गुरु चौर गुरु का पद अलंकृत करेगा आज नहीं तो कार्य इसीलिए किसी को गुरु नहीं बना के गया वो गुरुजी गुरु, गुरु तत्व तो जो है वो भगवान के द्वारा निर्णित है भगवान के द्वारा निर्णय है उड़ीसा के एक बड़ा भारी महाराज पूरा विदेश में इसका प्रचार है उसका कट्टर सिद्धांत तो उड़ीसा का महाराज है इतना कट्टर सिद्धांत है बैठोगे तो उठ के तो चले जाओगे फॉरन में प्रचार करते थे बाद में और इतना कट्टर सिद्धांत तो है इतना विचार है किसी का चरण में वायलिंग नहीं किया से हरिनाम हुआ था जो भी है हम उसका अविर्भाव तिरुभा तिथि सौ साल का पूर्ति में बहुत सारे हरिका था बोला उड़ीसा में है नाम नहीं बोलेंगे क्या दरकार है और क्या हुआ वो महाराज का जो अंतिम समय आया तो बहुत सारे सीनियर डिबोटिस जो है आया और महाराज जी का चरण में बहुत दिन से विनती करते आ रहा है महाराज ये काम करो आपका उम्र हो गया किसी को अचार्य बना के जाओ नहीं तो ये मिशन का काम तो खराब हो जाएगा महाराज जी को बार बार बोलते रहे महाराज जी चुप रहा कुछ नहीं बोला अब सब तीन बहुत सारे आदमी आया बहुत सीनियर उनका का शिष्य आके एकदम एक साथ आया महाराज किसी को तो आचार्य बना के जाओ नहीं तो मिशन खराब हो जाएगा महाराज जी पूरा असर उठाया पर हमको तो नजर में नहीं आ रहा है कोई किसी को आचार्य बनाए ऐसा तो कोई किसी का कोई नजर ही नहीं आ रहा है। किसको आचार्य बनाए महाराज थी कि यह बात बोल हमको नजर में ना आए नहीं आ रहा है कि किसको हम आचार्य बनाए किसको आचार्य बनाए तो फिर आप आचार्य नहीं बनाओगे तो पूरा मिशन तो खराब हो जाएगा तो महाराज जी चिल्ला के बोला ठीक है गौरांग वहां पर ऐसा इच्छा है कि मिशन खराब हो जाए हो जाने दे उसमें क्या आता है इसमें क्या था? है वट इट कंसर्न टू मी हम ठाकुर जी का गुलाम है हमसे आचार्य जो का काम करवाया हम नहीं किया ठाकुर जी जिससे जो कराना चाहे तो वो सिद्ध होता है हमसे गुलामी करवाए अब उसका हम देख नहीं रहे तो हम जोर जोर से क्या करें मिशन खराब हो जाएगा ठाकुर जी का इच्छा उसका ही मिशन है जाने दे हम नहीं करेंगे बाप का बेटा है आचार्य का जो सिमटम है दिखाई नहीं पड़ता विभिन्न उपनिषद में वेदांत में शास्त्र में जो विचार है भागवत में सारे विचार को मिला मिलाकर टैली करके देखो हम गुरुजी का शिष्य है कि नहीं हम चिल्ला के कुत्ता का माफिक चिल्लाएगा हम शिल भक्ति प्रमुख पूर्वी महाराज जी का शिष्य है ये तो हमारा अपना एडवर्टाइजमेंट है इट इज द काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट हम तुम्हारा सामने एक बैनर लगा के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं महाराज जी का शिष्य ये खराब है लेकिन जब आप लोगों से सब आदमी चिल्ला कर बोले ये किसका शिष्य है ये किसका शिष्य है जिसका जवान से ये सब निकल रहा है तो हमारा गुरु जी का परिचय अगर आए तो ये सच्चा परिचय शिष्य को देख के पता चले किसका शिष्य है जिसका आचरण ऐसा है जिसका कथा ऐसा है जिसका चरित्र ऐसा है जिसका सिद्धांत ऐसा है मामूली किसी का शिष्य जरूर हो ही नहीं सकता श्रीन गोसाई महाराज को देख कर ही आदमी को पता चलता सारे दुनिया को किसका शिष्य है ये बताओ कि ये जो कृष्ण ये जो को विराज गोस्वामी रूपों को साहिपात जीवो गोस्पाद सोनातन गुस्पाद गोपाल भट्टो गुस्पाद जीवों गुस्पाद कितना सारे दिखाओ सबका इन लोगों का जो लिखा है लोगों का जो प्रभुज को भी कुछ भी बोला वो चिल्ला चिल्लाकर गुरु जी का नाम का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया दिखाओ अब बताओ आपको अगर पूछे आपको अगर पूछे सुरातन गोस्वामी जी का गुरुजी कौन है बोलेगा माम तू सुना नहीं किससे बेच लिया सुना नहीं वो चिल्ला चिल्ला कर नहीं इसका जो एक्टिविटीज है वैष्णव लोगों का जो चरित्र है स्वभाव है यही प्रमाण कर देता है उसका शिष्य है हम आग भक्तिपुर पूर्व महाराज जी का शिष्य है तो हमारा अंदर में गुरु जी का जो भाव था सिद्धांत था सारे परिस्फुटन हो जाएगा महाराज जी का अंदर में जो भाव है सिद्धांत तो है वो हमारा अंदर में स्वतः स्वतः प्रकट हो जाए प्रकाशित हो जाए इसमें कोई बनावट ही नहीं है तब तो सोचोगे हाँ उसका शिष्य है उसी का माफिक एक ही भाव है तो महाराज जी ऐसे तन्मय हो जाते थे सिर्फ महाराज जी गुरु सेवा में ऐसा तन्मय हो जाते थे ये किसी को पता नहीं चलता महाराज किस स्थिति पे है आज जो चैतन्य मठ है चैतन्य मठ ये तो अपरागिक जगत का मठ है चैतन्य मठ किसी का बाप का संपत्ति नहीं है किसी ने कब्जा कर लिया बोले हमारा मठ है हाँ तुम्हारा मठ है किसी का मठ नहीं है चैतन्य मठ हम सभी का मठ है कितना हिम्मत हुआ तुम्हारा तो हमारा मठ आमार बोल आज वो चौतन्य मठ का एक भी ज़ोमी जमीन है नहीं है सारे बिक्री हो गए सारे गया सब बिक्री अब पऊपात का टाइम में जहां देखो जहां तक नजर जाए जहां तक नजर जाए तहां तक चैतन्य मठ का जमीन ही जमीन है सारे जहां तक आपका नजर जाए जहां तक आपका नजर नहीं पहुंच नहीं सकते सारे चैतन्य मठ का जमीन है आप सब गया सारे चला गया कुछ नहीं बचा और ये जमीन जायदाद जो है इसको संभालने के लिए ये जमींदार का लड़का ये हमारा परम बुजात विनोद दार विनोद बाबू विनोद बाबू को समर्पित किया ये ये सेवा आप संभालो आप ये सेवा को संभालो ये सेवा इस सम... सेवा को संभालो आप सेवा को आप संभालो और सेवा करते करते क्या होता विनोद जितना स्टेट है वो स्टेट का जो कर है टैक्स है वो लेते थे सब विचार करते थे आ, इतना सारे पावर और एक दफे महाराज जी ये चेयर में बैठकर कोई चिंतन में थे और गुरु भाई सीनियर गुरु भाई कोई गुरु भाई उधर से गुजरा और सीधा आके प्रोपाज़ जी के चरण में आया ब्रण्डवध किया और बोला विनोद जी का बड़ा अभिमान हो गया हमारा है क्या कह रहे विनोद जी का बड़ा अभिमान दम्भिक हो गया तो क्यों कैसे समझ में बोला हम उधर से आया वो चेयर में बैठा हुआ है और हमको देखा कुछ नहीं बोला एक ब्रण्डवध मुख से तो बोलो कुछ नहीं बोला प्रोपात जी मुस्कुराए आपका गलती होगा नहीं हम उधर से आ रहे कैसे बोलती आपको गलती हुआ वो देखा नहीं आपको देखा नहीं हम सामने से आया बोले ठीक है उसको बुलाओ अब विनोदा बुलाएगा। बुलाया गया बोला, विनोद बाबू आप ये जो प्रभु उधर से गुजारा गुजर के इधर से आया इधर आप देखा हम तो देखा नहीं देखा नहीं आपको सामने से आया बोले विश्वास करो हम देखा नहीं उस टाइम में विनोद जी बैठ के विनोद बैठ के दूसरा सेवा का चिंता का सेवा ऐसे करेंगे वो सेवा में पहुंच गया और बाहरी दृष्टि में उसका शरीर नजर है किसी दूसरा चीज में समझ में नहीं आया कि वो देखा नहीं ऐसा बहुत सारे घटना है ऐसा देखो, ऐसा देखो आप, आप में किसी का हिम्मत है हम तो देखा नहीं आज तक हम देखा नहीं हमारा जितना भजन का जो हमारा जो गुरुजी लाए हैं प्रभुपात जी का कृपा से हम हमारे ये छोटा सा जिंदगी में हम देखा ही नहीं किसी ऐसा आदमी जिसका पास पैसा आ गया ठाकुर जी का बहुत सारे संपत्ति आ गया लेकिन उसका अंदर में अभिमान नहीं आया हम देखा नहीं एक मंदिर बनाया वो पहले खाना पीना भी नहीं मिलता था भोजन भी नहीं मिलता था इतना गरीब घर गर का लड़का है लेकिन आप उसका नजर में नहीं आया था, कोई कोई साधु गुरु वैष्णव कौन है कैसा ऊंचा पद है उसका किस स्थिति पे है उसको समझ में नहीं आ अपमान कर रहा है सबको सबको अपमान कर रहा है वो हाँ। और संपत्ति आया ठाकुर जी का उसका बाद उसका विनम्रभाव हम देखा नहीं अगर है भी वो भी कपट कपट कपट विनम्रभाव लेकिन परम विजय केशव कश्य महाराज के जिंदगी में ऐसा नहीं था वो कपट नहीं थे इतना बड़ा जायदाद संपत्ति को संभालने का बाद भी कैसा संभव है वेदांतों के ऊपर अनोखा व्याख्या करते थे परम विजय केशव कश्यू महाराज का नाम हो गया था प्रभाजी बोलते थे इसका वेदांतों का जो व्याख्या है बड़े आश्चर्य किस्म का व्याख्या प्रोहपात बोलते थे और तब की जमाने में सुंदर विद्या विनोद साम विद्या विनोद और विद्या अलंकार नाम नहीं बताएंगे दरकार नहीं है ये दोनों आकर के सामने रिक्वेस्ट किया आपका वेदांतों का व्याख्या प्रोहपात बोला बहुत अच्छा लगता है ऐसा करो मायावात का ऊपर एक भाष्य लिखो आप पूरा आर्टिकल लिखो हम गौड़ीय पत्रों में हम छापेंगे विनोदा को बार बार बोला बीनोदा ठीक है मायावाद ए जीवोनी जिसको बांग्ला में बोलते हुए मायावाद का जीवनी है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मायावाद इसका बारे में महाराज जी सुंदर एक किताब लिखा पढ़ के हैरान हो गया सब। और जब जब आया जो आपका जो आर्टिकल है तो विनोदा बोला आप ये आर्टिकल तो आपने आप छपने जा रहा है कि ये प्रोपा को दिखाए बोले तो हाँ प्रोपा देख के हैरान हो गया इतना सुंदर है बस तब की जमाने में वो गौड़ी पे गौड़ी पत्रिका भी छपे बहुत सारे सुंदर महाराज जी का एक एक सेवा का बारे में सिद्धांत का बारे में हम बोलते चले तो आपको टाइम नहीं है हम तो बोलने के लिए बैठे हैं चाहे आठ घंटा दस घंटा लेकिन समय भी कम है दूसरा सेवा भी है अब यहाँ प्रवचन का विश्राम दे टाइम अगर मिले ठाकुर जी का इच्छा होए तो सायंकालीन अधिवेशन में और चर्चा करेंगे महाराज जी का विषय फिर भागवत का महिमा का वर्णन में चर्चा करना शुरू कर देंगे जौ नौ स मुखो देविमुख सदै अधर ससु दुखित अनो गृहाये हो चरती नूनम भूतास वाँछ कल्पतुर्वश किसी सिंधु पथितान पावन ब्योन